हंसोपनिषद हंस वसा मनो विचार्य समस्त भाव हंस के अधीन हो जाते हैं अतः साधक मन में स्थित रहते हुए हंस का चिंतन करता है अस्तव्यादी एवं सर्व नादो दशविधो जायते किड़ी प्रथम विचेणीतिदस्तृतीय शखनादुर्थम पंचमस्तंत्रीनाद ष्ठतालनाद सप्तमो वेणुनाद अष्टमो मृदंगनाद नवमो भेरिनाद दसमो मेघनाद नवमं पर दसम एवाभ्यसें इसके अर्थात सोहम मंत्र के दस कोटि जप कर लेने पर साधक को नाद का अनुभव होता है वह नाद दस प्रकार का होता है प्रथम छिड़ी द्वितीय छिंचिड़ी तृतीय घंटाना, चतुर्थ शंखनाद पंचम तंत्री षष्ठ तारनाद सप्तम वेणुनाद अष्टम मृदंगनाद नवम भेद्यनाद और दसम मेघनाद होता है इसमें से नौ का परित्याग करके दसमें नाद का अभ्यास करना चाहिए प्रथम चंचड़े गात्री गात्र भृतीय खेदनम जाति चतुर्थे कंपते शि पञ्चमे स्रवते तालुष्ठे मृतन सवण सप्तमें गूढ़ विज्ञान परा वाचा तथा अदृश्यम नव मे देश दिव्यम चतुस्तथम दसमं परम ब्रह्म भविब्रह्मात्मस इन नादों के प्रभाव से शरीर में विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। प्रथम नाद के प्रभाव से शरीर में चिनचिनी हो जाती है अर्थात शरीर चिन्ह चिनाता है द्वितीय से गात्र भंजन अंगों में अकड़न होती है तृतीय से शरीर में पसीना आता है चतुर्थ से सिर में कंपन कपकपी होती है पांचवे से तालु से श्राव उत्पन्न होता है छठे से अमृत वर्षा होती है सातवें से गूढ़ ज्ञान विज्ञान का लाभ प्राप्त होता है आठवें से परावाणी प्राप्त होती है नौवें से शरीर को अदृश्य करने अर्थात अंतर्ध्यान करने तथा निर्मल दिव्य दृष्टि की विद्या प्राप्त होती है और दसवें से पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके साधक ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है तस्मिलीय मन से संकल्प विकल्पे दग्धम पुण्य सदा शिव सत्यात्मा सर्वस्थिता स्वयं ज्योतिशुद्धो बुद्धो निरंजन शांत प्रकाशत वेदावचनमतुतनिषद जब मन उस हंस रूप परमात्मा में विलीन हो जाता है उस स्थिति में संकल्प विकल्प मन में विलीन हो जाते हैं तथा पुण्य और पाप भी दग्ध हो जाते हैं तब वह हंस सदा शिवरूप शक्ति चैतन्य स्वरूप आत्मा सर्वत्र विराजमान स्वयं प्रकाशित शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन शांत रूप होकर प्रकाशमान होता है ऐसा वेद का वचन है इस रहस्य के साथ इस उपनिषद का समापन होता है पूर्णविद पूर्णविदम पूर्णात् पूर्ण पूर्णस्य पूर्णश्च पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्य शांति शांति शांति हरी ओम हंसोपनिष्मा